माया मधुमक्खी एक समय की बात है। दूर जंगल में वहां दरख्त पर एक शहद का छत्ता था। ये एक खास दिन था उन सब के लिए जो अंदर थे, क्योंकि आज के दिन ही अंडे से बच्चे बाहर आएंगे। पर ये कहानी है किसी खास की। आह, मेरी आंखें चल रही हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वाह! ये कहानी है माया मधुमक्खी की। चलो चलो बाहर लाओ उन्हें। अपनी अपनी जगह पर रहो। हम्म। तुम्हारा नाम होगा माया। हम्म। माया। रुको माया क्यों? हमें नाम की क्या ज़रूरत? मुझे नहीं बताया गया था कि मुझे सवालों के जवाब देने होंगे पर खैर हम सबके नाम होते हैं जिन्हें हम पुकार कर बुला सकते हैं अगर मैं बस कहूँ हे मधुमक्खियों हाँ आ क्या तुम मुझसे गुप्तगू कर रहे हो हाँ, हाँ, अब समझे नाम की जरूरत क्यों है हाँ क्योंकि हम हो बहु हैं और अलग भी हैं हाँ ये तो बिल्कुल स ये ख्याल कमाल का था माया। चलो सभी मेरे साथ बाहर चलो। वाह! माया पूरी तरह हैरतअंगेज़ थी। ये ऐसा था जैसे एक चमकते सुनहरे गुबारे के अंदर होना। सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में मशक्कूल थीं। कोई छत्ते के अंदर के सफाई कर रहा था, किसी ने जरदाना डाल दिया किसी पर, जो एक हीरे की तरह ल हाँ तो अब तुम सभी को काम दिए जाएंगे। दीवारों की सफाई करने वाले होंगे सफाई कर्मचारी, फिर हमारे पास कलेक्टर मधुमक्खियाँ, फिर मजदूर मधुमक्खियाँ। हम सबको काम क्यों करना है? तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? मधुमक्खियाँ सवाल नहीं करती। ओह, इतनी बदतैशी मत बनो जूलियन। ये सिर्फ एक बच्ची ही तो ह परेशान हो जाएंगे और निकम्मे भी हो जाएंगे। अगर सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे तो छत्ते गंदे हो जाएंगे। अगर कलेक्टर मधुमक्खियाँ शरबत जमा नहीं करेंगी तो शरबत क्या होता है? शहद फूल से निकले शरबत से बनता है। देखो, देख रहे हो? वो हैं कलेक्टर मधुमक्खियाँ। वो शरबत लेकर आती हैं पु उनसे शहद बनाती हैं। कलेक्टर मधुमक्खियां शरबत लाते हैं फूलों में से, पर वो शरबत कैसे उठाते हैं? ओह, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। बेशक, उनके शहद वाले पेट में हम सबके पास है एक। ओह, तो वहीं से मुझे भूख लगी है। बताइए। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा खाने का पेट है। उफ। अगर हम इसे ऐसे ही झीलते रहे तो आज यहीं मजगुल रहेंगे पूरे दिन। क्यों हम बुरा दिन यहाँ मजगुल नहीं रह सकते हैं? काफी दिन गुजर गए। सभी नई मधुमक्खियों को अलग-अलग काम दिए गए थे। कुछ छत्ते के अंदर की सफाई करते, कोई बाहर सूखे पत्ते साफ करते, कोई शरबत लेकर आते फूलों में से, कोई छत्ते को वो हमेशा चीजों को अलग नजरिए से देखती जब हर कोई दीवारों को अपने हाथ से साफ करता वो बस दीवार पर सांस फूंकती और उसके हिसाब से समझो काम खत्म और जब मधुमक्खियां एक कतार में चलती तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो ओह मैं परेशान है कि मैं अपनी जगह ढूंढ नहीं पा रही हूं तो मैं तुम्हारी, कर रही, तुम्हारी तुम कर रही हो अम पर तुम तो तुम हो, और मैं तो मैं हूं मैं तुम्हारी तरह कैसे चल सकती हूं बताओ क्या तुम इस तरह चल सकते हो <laughs> ओह बेशक मैं कर सकता हूं देखो ओ, ओ नहीं ये मैं क्या कर रहा हूं तुम मेरा ध्यान भटका रही हो तुम किस तरह की मधुमक्खी हो ओह नहीं मैं पीछे रह गया हूँ। <laughs> सैंड्रा मजदूर मधुमक्खियाँ यहां तक कि बेगम खुद माया को कोई जगह नहीं दे पाई। वो बस सब कुछ हैरतअंगेज़ होकर देखती और बहुत सारे सवाल पूछती। क्या सोच रही हैं आप बड़ी मधुमक्खी? तुम बेगम से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं बेहद माफी चाहता हूँ बेगम साहब। <laughs> बताओ माया जहां हम चाहते हैं वहां तुम काम क्यों नहीं करना चाहती? अम्म मुझे नहीं पता यहां हर कोई हमेशा कितना मशगूल है वो बस काम काम काम ही करते रहते हैं मुझे उन्हें देखकर खुशी नहीं होती पर मैं खुश थी जब मैं उस हीरे जैसे चीज़ पर गिरी और ऐसे-वैसे मैं उड़ी और फिर गोल ग का ख्वाब है बाहर जाकर दुनिया देखने का या अल्लाह ये क्या बुद्धबा रही है ख्वाब खुशी तुम किस तरह की मधुमक्खी हो मधुमक्खियां ख्वाब नहीं देखते हैं अह बेगम साहिबा माफ कीजिए ये बुरा नहीं चाहती है मैं खुद इसे किसी जगह पर रखना चाहती हूं पर ये हमेशा बाहर जाने की बात करती है मुझे लगता है, चाहती है ये जरूर उसी में माहिर होगी। हम इसे शरबत लेने बाहर भेज सकते हैं। हम्म, एक मधुमक्खी से पूछना कि वो क्या चाहती है? हम्म, ऐसा पहली बार हुआ है। और साथ ही साथ हैरानी वाली बात भी है। मधुमक्खियों को उनकी जगह दी जाती है, उनके अंडे से बाहर आते ही। पर अगर ये छत्ते के हित में हैं, तो यही सही। ये इतनी बड़ी है कि बाहर जाकर शरबत ला सके। इसे अच्छी तरह से ट्रेन करो और बाहर भेजो। जी बेगम साहिबा। और इस तरह माया को फूलों के बारे में सब बताया गया। फिर उसे ट्रेन किया गया मधुमक्खियों के दल के पीछे चलने के लिए। उसे हमेशा आगाह किया जाता कि अकेले कभी ना उड़े। और आखिर में उसे जंबूर मधुमक्खियों के जानी दुश्मन होते हैं। वो हमेशा शहद चुराते हैं और मधुमक्खियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। पर हम उन्हें डंक मार सकते हैं ना? आह, जंबूर बहुत ही समझदार होते जा रहे हैं माया। वो हम पर हमला करते वक्त हमेशा इशाबख्तर पहने रहते हैं। सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्� तुम ध्यान रखना कि वो तुम्हें ढूंढ ना पाएँ, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी। माया ने कैसेंड्रा को अलविदा कहा और दल के साथ निकल पड़ी। ये उसका पहला सफर था छत्ते से बाहर का। जिस पल वो बाहर आई, वो हैरतअंगेज़ सी रह गई। वो दरख़्त, वो पौधे, वो फूल। हम यहां काम करने आए हैं माया सिर्फ भिन बनाने के लिए नहीं बस ध्यान रखना कि तुम हमेशा दल के साथ ही रहो पर माया सुन नहीं रही थी वो अपनी पहली उड़ान में मशगूल थी ओह <laughs> वो क्या है इतना चमकीला है ओह माफ करना मुझे नहीं पता था यहां कोई है मैं माया मधुमक्खी हूं और तुम? ओह, तुम भी मेरी तरह ही लगती हो और कहना पड़ेगा कि काफी सुंदर भी हो। ओह, ये क्या है? तुम मेरी नकल कर रही हो? हम्म, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। ओह, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम बहुत ही बदतमीज़ हो। ओह, हो, हो, हो, देखो, देखो ये कौन है? एक इंसान भदुमक्की के भेस में है। भ, भ, इसमें मतलब कि तुम एक इंसान हो मधुमक्खी के कपड़े पहने हुए। पर मैं वो एक मधुमक्खी मैं कोई इंसान नहीं हूँ और ये भी एक मधुमक्खी है। और बहुत ही बत्तमीज़ वाली। ये तुम्हारा अक्स है बेवकूफ और वो बत्तमीज़ नहीं है तुम आप से ही बत्तमीज़ हो रही हो। ये सब तुम्हारा वैहम है, बिल्कुल एक इंसान जैसे। मेरी सुना, वो ही हर मुसीबत के जिम्मेदार होते हैं। तो बताओ, तुम यहां क्या कर रही हो? ओह, मैं पत्तमीज़ हूँ। मेरा नाम माया है। माया बदुमाखी, समझ गया? मैंने सुना था जब तुमने खुद अपनी तारीफ़ की थी, माया। ओ, बिल्कुल। अपने दल के साथ शहर लाने गई थी। ओह, नहीं, मेरा दल पहाड़ से बेचड़ गई। वो सब चले गए। क्या बात कर रही हो? तुम अपना रास्ता भूल गई, अपने दल के साथ आते हैं वक्त। किस तरह की मधुबखी हो तुम? आ, अब तुम क्या करोगी? ओह, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मैं कुछ शरबत जमा करूंगी और अपना रास्ता अरे वहाँ पर काफी रस भरे फूल हैं तुम चाहो तो उनसे कुछ ले सकती हो ओह कितने मेहरबान हैं आप मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया टिड्डे जनाब मेरा नाम है हॉपर फ्लिप हॉपर ओम जरूर लिप हॉपर शुक्रिया माया ने जितना हो सके शहद जमा किया और वापस अपने घर को चली वो लंबे दरख्तों और झाड़ियों के बीच उड़ी। और फिर भी ये काफी लंबा सफर था। आ, मैं थक गई हूँ। शायद मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैं बाद में और सकती हूँ। नन्ही माया एक फूल की तलाश कर रही थी। आ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आ छोड़ो। <laughs> इतनी जल्दी नहीं नन्ही मधुमक्खी, बेगम साहबा मुझसे कितनी होशियारी? हमसे, हमसे। ہم سے کتنی خوش ہوں گی ہم نے پیاری مدھ کو جو قید کیا ہے اسے پیاری مت کہو بیوپوف وہ ہماری جانی دشمن ہے او تم صحیح کہہ ہو یہ پیاری آنکھوں والی بدصورت مدھ مکھی اوہ چلو سیدھے چلتے ہیں زمبوروں نے مایا کو ایک چھوٹے کمرے میں قید کر دیا مایا بہت خوف زدہ تھی اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی پر ہار گئی ये एक बहुत ही खोफिया मंसूबा है ठीक है सुनो कल हम उन मधुमक्खियों को एक सबक सिखाएंगे ओह क्या मैं अपनी लाल कलम साथ ले आऊँ क्या नहीं वो सबक नहीं हम उनके छत्ते पर कल हमला करेंगे तैयार रहना ओ, उसका क्या करें जो हमने पकड़ा है कल सुबह देखेंगे कि उसके साथ क्या कर रहा है चलो अब चलें जाकर उन जंबुरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया सब सुन रही थी। नहीं, वो मेरे छत्ते पर हमला करने वाले हैं। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपने खानदान को बचाना होगा। उस रात माया सो न सकी। वो यही सोचती रही कि आगे क्या करना है। जंबूरों को कैसे रोको सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं पर अब तक किसी मधुमक्खी ने जंबूर को लड़ाई में डंक नहीं मारा है अच्छा मैं समझ गई सूरज के उगते ही जंबूर माया के कमरे में आया गंदी मधुमक्खी अरे कहां चली गई आगा। आगा। बस कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेगम को आगाह करना होगा माया जितना तेज हो सके उड़कर छत तक पहुंची उसने पूरे अफसाने का जिक्र बेगम को किया ओह नहीं जल्दी से पहरदारों को आगा करो हमें तैयार रहना चाहिए छत्ता अब हमले के लिए तैयार था जब जंबूर आए तो मधुमक्खियों ने उन्होंने ऊपर उड़कर झंबूरों की गर्दन पर हमला किया माया ने मधुमक्खियों को अच्छे से तालीम दी थी वो सारे झंबूर हक्का बक्का और परेशान हो गए भागो यहां से भागो यहां से वो फौरन वहां से भाग निकले ये हम जीत गए हम जीत गए।, गए कहां भाग जा रहे हो मधुमक्खियां महान, महान हैं है। हम सब तुम्हारे ये तुम्हारी दिलेरी और अकलमंदी थी जिसने आज हमें बचाया। ये मेरा घर है और मैं कुछ भी करूँगी इसके हिफाजत के लिए। ओह मेरी बच्ची, मुझे तुम पर नाज है। मुझे बताओ, बड़ी होने पर तुम क्या बनना चाहती हो? आम, मैं एक अस्ताद बनना चाहती हूँ। मैं अपने सारे तजुर्बे मधुमक्खियों को बताऊंगी और उन्हें सिखाऊंगी कि उनकी किस्म की मधुमक्खी बने। उनकी किस्म की मधुमक्खी? हां। हर कोई मुझसे पूछता है, "किस किस्म की मधुमक्खी हो तुम?" पर मैं हूँ मैं किस्म की मधुमक्खी और साथ ही हम सब की है। मैं भी अपने किस्म की मधुमक्खी बनना चाहता हूं। किस कीमत मक्की बकवास है तुम मेरी किस कीमत मक्की बनो <laughs> हे माया तुम बेशक एक अच्छी उस्ताद हो और हम सब खुश है तुम्हें वापस पाकर